पातंजल योग प्रदीप प्रदीपर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा द्वैत अद्वैत सिद्धांत के भेद आत्म आत्मतत्व के संबंध में द्वैत अद्वैत आदि मतावलंबियों ने शब्दों के अर्थ निकालने में खासी खींचातानी की है अद्वैतवादी हान अर्थात स्वरूप स्थिति मोक्ष की अवस्था में आत्म तत्व और परमात्म तत्व की भिन्नता नहीं मानते उनके मतानुसार व्यवहार दशा में आत्म तत्व के रूप में परमात्म तत्व का ही व्यवहार होता है मुक्त की अवस्था में आत्म तत्व परमात्म तत्व में जो इसका ही अपना वास्तविक स्वरूप है अवस्थित रहता है द्वैतवादी आत्म तत्व और परमात्म तत्व में जड़ तत्व से विजातीय भेद मानते हैं और आत्म तत्व परमात्म तत्व में परस्पर सजातीय भेद मानते हैं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा परस्पर जड़ तत्व के सदृश भिन्न नहीं हैं किंतु एक जाति होते हुए भी अपने अपने अलग सत्ता रखते हैं मुक्ति की अवस्था में आत्मा परमात्मा को प्राप्त होकर उसके सदृश दुखों को त्याग कर ज्ञान और आनंद को प्राप्त होता है इसी प्रकार जड़ तत्व के संबंध में भी उनका मतभेद है अद्वैतवादी जड़ तत्व की सत्ता परमात्म तत्व से भिन्न नहीं मानते उसी में आरोपित मानते हैं जैसे रस्सी में सांप और सीप में चांदी की सत्ता आरोपित है वास्तविक नहीं इस प्रकार अद्वैतवादी जड़ तत्व को अनिर्वचनीय माया अथवा अविद्या मानते हैं जो न सत है न असत्य सत् इस कारण नहीं कि मुक्ति अर्थात स्वरूप स्थिति की अवस्था में उसका नितान्त अभाव हो जाता है और असत् इसलिए नहीं कि सारा व्यवहार इसी में चल रहा है किंतु जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म या चेतन तत्व ही है क्योंकि माया ब्रह्म से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती वह ब्रह्म ही की विशेष शक्ति अथवा सत्ता है ब्रह्म में कोई परिणाम नहीं होता वह सदा एक रस है जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय माया का परिणाम है यह केवल चेतन सत्ता में भ्रम सि भाजता है जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय माया का परिणाम है यह केवल चेतन सत्ता में भ्रम सि भाजता है यह सिद्धांत विवर्तवाद कहलाता है जिसमें ब्रह्म को जगत का विवर्ती उपादान कारण माना गया है अर्थात ब्रह्म अपने स्वरूप को किंचित मात्र भी नहीं बदलता है परंतु भ्रम से बदला सा प्रतीत होता है ना नासद्रूपा न ना सद्रूपा माया नवो भयात्मिका भ्याम, अनिर्वाच्या मिथ्या भूता सनातनी माया न असद्रूप है न सदरूप और न उभयात्मिका ही वह सत असत दोनों से अनिर्वचनीय मिथ्यारूपा और सनातन नित्य है यह केवल शब्दों का उलट फेर है वास्तव में तो इससे जगत का उपादान कारण माया ही सिद्ध होती है माया को चाहे सत कहो चाहे असत चाहे सत और असत दोनों से विलक्षण यथा माया मेघो जगन्नीरम वर्सत्ये स यतस्तः चिदाकाश से नो लाभ न चाभ इति स्थिति माया रूपी मेघ से जगत रूपी नीर बरस रहा है और आकाश के समान निर्लिप चेतन की कुछ हानि नहीं न वह आकाशरूपी ब्रह्म भींगता या गीला ही होता है यज्ञाह छंदंसीय क्रतौव्रता भूत भव्यम यच्च वेदा बदती अस्मी सृजते विश्वत तस्मश्चान्यो माया सन्नी मायां तो प्रकृति विद्यान मईनम तो महेश्वर तस्वय भूतस्तु व्याद जगत फेताश्वतनिषद छंद यज्ञ हविर्यज्ञ क्रतु ज्योतिषोमादि व्रत भूत भविष्य और जो कुछ वेद बतलाते हैं इस सब को माया का स्वामी माई इससे रचता है और उसमें दूसरा पुरुष माया से रुका बंधा है प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को माई सारा विश्व उस माई मायासबल के अंगों से व्याप्त है